श्री राम वचनामृत परिच्छेद 29 दक्षिणेश्वर में भक्तों के साथ मणिलाल और काशी दर्शन चलो भाई आज फिर भगवान श्री राम के दर्शन करने दक्षिणेश्वर मंदिर चले देखें किस तरह वे भक्तों के साथ आनंद विलास कर रहे हैं और किस तरह सदा ईश्वरीय भाव में मस्त होकर समाधि मग्न हो रहे हैं हम देखेंगे कभी वे समाज समाधिमग्न हैं कभी कीर्तन के आनंद में मतवाले बने हुए हैं तो कभी प्राकृत मनुष्यों की तरह भक्तों से वार्तालाप करते हैं मुख में ईश्वरी प्रसंग के सिवा दूसरा विषय ही नहीं मन सदा अंतर्मुख है हर एक श्वास के साथ माँ का नाम जप रहे हैं व्यवहार पाँच वर्ष के बालक की तरह है अभिमान कहीं छू तक नहीं गया है किसी विषय में आसक्ति नहीं सदानंद सरल और उदार स्वभाव है ईश्वर ही सत्य है और सब अनित्य दो दिन का यही एक वाणी है चलो उस प्रेमोन्मत्त बालक को देखने चले वे महायोगी हैं। अनंत सागर के किनारे एकाकी विचरण कर रहे हैं उस अनंत सच्चिदानंद सागर में मानो कुछ देख रहे हैं और देखकर कर प्रेमोन्मत्त बने घूम रहे हैं आज चैत्र की शुक्ला प्रतिपदा है रविवार आठ अप्रैल अठारह कल शनिवार को अमावस्या थी श्री कृष्ण कल बलराम बाबू के घर गए थे अमानिसा के घोर अंधकार में महाकाली एकाकी महाकाल के साथ लीला विलास करती हैं इसीलिए श्री राम कृष्ण अमावस्या के दिन स्थिर नहीं रह पाते बालकों की सी स्थिति है जो दिन रात निरंतर माँ के दर्शन कर रहा हो माँ के बिना जो क्षण भर रह नहीं सकता वह बालक ही तो है प्रातःकाल का समय है श्री रामकृष्ण बच्चे की तरह बैठे हुए हैं पास ही बालक भक्त राखाल बैठे हुए हैं मास्टर ने आकर भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री राम कृष्ण के भतीजे रामलाल भी हैं किशोरी तथा और भी कुछ भक्त आ गए थोड़ी देर में पुराने ब्राह्मण भक्त भी मणिलाल मलिक भी आए और भूमिष्ठ हो श्री राम कृष्ण को प्रणाम किया मणिलाल काशी गए थे व्यवसायी आदमी हैं काशी में उनकी कोठी है श्री राम कृष्ण क्यों जी काशी गए थे कुछ साधु महात्मा भी देखे मणिलाल जी हाँ त्रैरंग स्वामी भास्करानंद इन सबको देखने गया था श्रीराम किहो इन सबको कैसे देखा मणिलाल त्रैरंग स्वामी उसी ठाकुरबाड़ी में है मणिकर्णिका घाट पर वेड़ी माधव के पास लोग कहते हैं पहले उनकी बड़ी ऊंची अवस्था थी बड़े बड़े चमत्कार दिखला सकते थे अब बहुत कुछ घट गया है श्रीराम के यह सब विषयों लोग विषय लोगों की निंदा है मणिलाल भास्करानंद सबसे मिलते जुलते हैं वे त्रैलंग स्वामी की तरह नहीं है कि एकदम बोलना ही बंद श्री राम को भास्करानंद से तुम्हारी कोई बातचीत हुई मणिलाल जी हाँ बहुत बातें हुई उनसे पाप पुण्य की भी बात चली थी उन्होंने कहा पाप मार्ग का त्याग करना पाप की चिंता न करना ईश्वर यही सब चाहते हैं जिन कामों के करने से पुण्य होता है उन्हीं कामों को करना चाहिए